गीता तत्व चिंतन नयकर्म मीमांसा तेरह कर्म की चार अवस्थाएं व्यक्ति केवल चार प्रकार की अवस्थाओं में ही रह सकता है पहला उसमें कर्तापन भी है और कामना भी यदि कामना बुरी होगी तो वह पतित होगा अपने लक्ष्य से दूर चला जाएगा पर यदि कामना अच्छी होगी तो उससे वह पुण्य आदि प्राप्त करेगा और उसके जीवन में सुख की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होगी दूसरा उसमें कर्तापन तो है पर कामना नहीं है ऐसा व्यक्ति कर्तव्य बुद्धि से कर्म करता है कर्म का फल अपने लिए नहीं लेता वह समाज देश और मानवता के हित के लिए कार्य करता है उसमें दूसरों के हित की कामना तो है पर स्वार्थ की कोई कामना नहीं है ऐसी दशा में वह पुण्य कर्म ही करता है पर ऐसे पुण्यकर्म उसमें आकर चिपक जाते हैं क्योंकि जहां भी कर्तापन का भाव है कर्म वहां आकर चिपकेंगे ही तीसरा उसमें कामना तो है पर बाहर से वह कोई काम नहीं करता ऐसे व्यक्ति को गीता में मिथ्याचारी कहा है उसकी चर्चा आगे करेंगे चौथा उसमें कामना भी नहीं है और कर्तापन भी नहीं एक तो यह मूढ़ की स्थिति हो सकती है या फिर समाधिवान पुरुष की मूढ़ में भी कोई कामना नहीं होती पागल में कर्तापन का भान नहीं होता जड़ पत्थर की कामना और कर्तापन के भाव से शून्य होते हैं तो क्या यह जड़त्व या मूढ़त्व की स्थिति है नहीं यह समाधि दशा का वर्णन है पर जिस समय पुरुष समाधि से उतरकर कर व्युत्थान की दशा में रहता है तब उसमें कामनाएं दिखती है और कर्तापन का भाव भी दिखाई देता है पर ऐसे पुरुष में कामना और करतापन का दिखना जल के दाग के समान है अभी तो दिख रहा है फिर दूसरे इच्छा गायब चौदह निष्काम कर्म का अर्थ इन चार प्रकार की अवस्थाओं में जो चौथी अवस्था है उसे गीता ने निष्काम कर्म कहकर पुकारा है इस पर कहा जा सकता है कि ऊपर में जिस दूसरे प्रकार की अवस्था का वर्णन हुआ है जिसमें करतापन तो है पर कामना नहीं है वह क्या गीतोक्त निष्काम कर्म की ही अवस्था नहीं है उत्तर में कहना पड़ता है कि दोनों में सूक्ष्म अंतर है गीतोक्त निष्काम कर्म में कर्तापन को भी तुरोहित करने की चेष्टा की जाती है पर उपर्युक्त दूसरे प्रकार में कर्तापन बना हुआ है उसे हम नैतिक जीवन कह सकते हैं जबकि गीतोक्त निष्काम कर्म को आध्यात्मिक जीवन की संज्ञा दी जा सकती है ईश्वरचंद्र विद्यासागर नीतिमान व्यक्ति थे उन्होंने सदैव दूसरों के लिए कर्म किया वे स्वार्थपरता से ऊपर उठे हुए महामुरुष थे पर उनके जीवन में कर्तापन विद्यमान था निष्काम कर्मयोग इस कर्तापन को भी तुरोहित करने की सीख देता है पर हाँ ज्ञानी और योगी इन दोनों के निष्काम कर्मयोग का तरीका अलग अलग होता है दोनों ही फल की कामना नहीं रखते ज्ञानी अपने कर्तापन को ज्ञान योग के अभ्यास के द्वारा दूर करने की चेष्टा करता है वह मानता है कि गुणा गुणेश्वर संते त्रिगुण ही त्रिगुण में बरत रहे हैं जब वह शरीर से कोई कर्म करता है तो यही सोचता है कि गुण गुणों में खेल रहे हैं इस प्रकार वह कर्तापन की बुद्धि से ऊपर उठने की कोशिश करता, करता, को को करता, करता है योगी अपने कर्तापन को ईश्वर के चरणों में सौंपता है इसलिए दोनों को नयकर्म वह कर्तापन की बुद्धि से ऊपर उठने की कोशिश करता है योगी अपने कर्तापन को ईश्वर के चरणों में सौंपता है इसलिए दोनों को नष्कर्म की जो स्थिति प्राप्त होती है उसमें मात्र रूपगत अंतर होता है ज्ञानी के जीवन में कर्म का अभाव दिखता है जबकि योगी के जीवन में कर्म का प्रावल्य, पर दोनों में ही कर्तापन और कामना का अभाव होता है यह दोनों में स्वरूपगत समानता है अर्जुन को गलत फहमी हो गई थी कि स्थित प्रज्ञता कर्म के न प्रारंभ करने से ही मिल जाएगी और कर्मों का संन्यास कर देने से ही सिद्धि हासिल हो जाएगी यदि स्थित प्रज्ञता इतनी सहज होती तब तो एक आलसी और जड़ भी स्थित प्रज्ञ हो जाता और कर्मों को छोड़कर दो पैसे के गेरू से कपड़ा रंगकर भिक्षा मांगने वाला भी सिद्धि का अधिकारी बन जाता पर यह नहीं होता इसका तात्पर्य यह है कि नैष्कर्म या सिद्धि का संबंध मात्र कर्म त्याग से नहीं है बल्कि वह ज्ञान पर आधारित है भगवान श्री रामकृष्ण ज्ञानी और योगी का लक्ष्य सिद्धि की दृष्टि से अंतर बतलाते हुए एक उदाहरण देते हैं कुआं खोदा जा रहा है कि पानी लग गया जमीन के नीचे से जल की धारा फूट पड़ी अब कुछ लोग हैं जो कुदाल सब्बल आदि को कुएं से बाहर नहीं निकालते वहीं छोड़ देते हैं यह सोचकर कि उनका काम तो अब हो गया पर दूसरे कुछ हैं जो सब औजार कुएं से बाहर निकाल लेते हैं यह सोच कि उनका दूसरों के लिए दूसरा कुआँ खोदने के लिए उपयोग किया जा सकता है प्रथम प्रकार के लोग यदि ज्ञानी हैं तो दूसरे प्रकार के लोग योगी भगवान कृष्ण अर्जुन को योगी बनने के लिए आह्वान देते हैं